संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ़ कवियों का है और कवियों का मंच है और कवि जब बोलता है तो हमारे दिल में गुदगुदी पैदा करता है एक हँसी और प्रेम से जो है अपनी दिल की बातें हमारे तक पहुँचाते हैं और दिल से बोलते हैं तो दिल तक पहुँचती है दिमाग से बोलते तो दिमाग तक पहुँचती हैं और मुख से बोलते तो मुख तक ही रहती हैं तो कवियों की जैसी भाव होती है उस तरह से हम उसमें खो जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है संस्कार के बढ़ते चरण में मुझे कि जब भी ऐसी कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे अच्छे कवि आते हैं और उनके साथ मेरी रूबरू होती है उनसे मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है मुझे और जितना खुश मैं हो जाता हूँ एपिसोड रिकॉर्ड करते करते उतना ही खुशी आप तक होती है आप तक पहुँचती है ऐसी शुभाषा के साथ संस्कार के बढ़ते चरण में आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही अच्छे कवि हैं ख्याति कवि है सबसे पहले डॉक्टर राम आसरा दीक्षित और उपनाम उनका ला रही जिस नाम से वो कविता पाठ करते हैं और उसके साथ उनकी धर्मपत्नी उर्मिला दीक्षित प्रधान अध्यापक है वो भी कविता पाठ करती हैं और उसके साथ ही हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं को जिनको आप हमेशा सुनते रहते रेडियो मधुबन में और इनके साथ आज हमारे साथ पहली बार मुकातिफ हो रहे हैं प्रकाश नागोरी जी बहुत ही अच्छे कवि हैं उनके साथ हम आज मिलेंगे और उनसे बात करेंगे उनकी रचनाओं को आप सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से इन सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष एपिसोड संस्कार के पढ़ते चरण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी को आ, मिलाना चाहूँगा डॉक्टर राम आश्रा दीक्षित निराला राही जी से जिनकी रचना सुनेंगे लेकिन उसके पहले उनके बारे में उन्हीं से सुनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हाँ जी मैं राम आश्रय दीक्षित निराला राही जी कमालगंज फरुखाबाद यूपी से हूँ मेरी शिक्षा एम हिंदी संस्कृत आयुर्वेद रत्न और एन क्या बात यह मेरी शिक्षा है मेरे साथ बाबा की या ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही जी जी कि बचपन में ही एक साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था आठ साल की उम्र में माताजी का दयावसान हो गया एक अनाथों जैसी मेरी स्थिति हो गई एक बार मेरा जीवन डगमगाया कि मैं क्या कर सकूँगा <laughs> लेकिन ईश्वर की प्रेरणा और मेरे जीवट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मैंने शिक्षा के लिए मुड़कर नहीं देखा अपने परिश्रम से जैसे भी बना शिक्षा प्राप्त करता रहा और जब डबल एम ए कर लिया तो मुझे लगा मैं कुछ बन गया अच्छा उसी समय अचानक ईश्वर की कृपा हुई दक्षिण भारत के एक परम संत स्वामी मुर्गानंद जी से हमारी मुलाकात हुई सिद्ध संत थे पहली ही दृष्टि में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं उनके प्रति बहुत आकृष्ट हो गया और मुझे ऐसा लगा कि गार्जियन की जो कमी थी मेरे पीछे वो, वो यहाँ पर मिल गई और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि हमारा उनका 35 साल का साथ रहा और हमारी सर्विस जो मैं हिंदी प्रवक्ता के पद पर हूँ तो एक दिन ऐसे ही बात हुई बोला कितने शिक्षा प्राप्त की है तो मैंने कहा डबल एम ए किया है आयुर्वेद रत्न हूँ तो बोले क्या कर रहे हो तुमने कर क्या रहे है? हम लोगों को सर्विस तो मिलती नहीं कुछ छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं बस इतना पूछना था उनका आगे उन्होंने कुछ नहीं पूछा और तीसरे दिन हमारे लिए पता नहीं कहाँ से एक विद्यालय से काल आई अरे कि आप आइए और जब मैं वहाँ पहुंचा तो पहली अटैम्प्ट में वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने कहा हिंदी लेक्चरर की जगह है कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो नहीं इससे अच्छी क्या बात हो सकती उस समय एक लाख रुपया उसके लिए रिश्वत लगती थी तो मेरे पास इतना पैसा था नहीं तो मैंने सीधा उनसे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए सर्विस तो कर सकता हूँ तो उन्होंने सीधा कहा कि पैसा कहा किसने आप सर्विस ज्वाइन करने के लिए यहां करिए ठीक है, है। सर्विस के लिए हाँ किया और आप आश्चर्य करेंगे कि सातवें दिन हम कॉलेज में एज ए हिंदी प्रवक्ता मेरा अपॉइंटमेंट हो क्या गया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने उस समय तक कविता के कोई भी अंश हमारे अंदर नहीं थे अच्छा स्पष्ट बात अचानक उन्हीं स्वामी जी ने एक दिन हमसे कहा कि कुछ लिखते हो तुमने मैं लिखता हूँ गद्द में लिखता हूँ बोले नहीं कुछ कविता वगैरह नहीं लिखते हो तुमने कविता तो मैं नहीं लिखता हूँ ना मुझे उसका कोई ज्ञान है तो लिखा करो तुमने ऐसे कैसे लिखा करें उसका बहुत गणित तो होता क्या होता सब होता बोले नहीं लिखा करो दो तीन बार कहा लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया अचानक एक दिन उन्होंने कहा तुमने लिखना शुरू नहीं किया हमने महाराज अब तो शुरू नहीं किया है बोले शुरू करो हम आके बैठ गए कागज़ पेन लिया और कोशिश की कि कुछ लिखूं ये उनका आशीर्वाद करिए कुछ भी कहिए कि पंद्रह मिनट जब बीते जब हमने एक आध्यात्मिक रचना लिख दी लिखने के बाद इच्छा हुई कि मैं उसको उन्हें सुनाऊं तो आप आश्चर्य करें पंद्रह दिन लगातार गया उनके पास लेकिन उन्होंने वो रचना नहीं सुनी अच्छा अच्छा और ना ये कहा क्या लिखा क्या इसे पहले बराबर पूछते थे पंद्रह दिन हो गए हमने कैसे स्वामी जी पहले कहते रहे अब सुनते नहीं है खैर हम कागज को घर भूल गए एक दिन जब घर भूल गए उसी दिन हमसे बोला वो कविता सुनाओ अच्छा <laughs> अरे हमने स्वामी जी जब लाते रहे तो आपने सुना नहीं और आज कह रहे सुनाइए तो हमने घर जाते हैं बोले क्या घर जाते हो अच्छा जाओ जल्दी जी को पास में घर था गया फिर उन्होंने कविता सुनी सुनने के बाद बड़े प्रसन्न हुए लेकिन मुझे निखारने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया उस पर एक शब्द हमारी प्रशंसा के लिए नहीं कहा अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि आपने अच्छा लिखा बुरा लिखा ठीक है लिख लिया ठीक है मतलब बड़े साधारण ढंग से करम ने सोचा ऐसे ही उल्टी सीधी लिखी होगी कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन कलम फिर नहीं रुकी फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सबसे बात। जी। एक सेकंड बस तो मैंने एक मंच पे कार्यक्रम कर रहा था जो नाम मेरा जो है निराला राय जो मैं राम आश्रय दीक्षित लिखता था तो एक मंच पे काट करता तो वरिष्ठ कवि सोम ठाकुर जी है आगरा के तो मैंने जब नाम लिखा और कविता पढ़ी तो उन्हें कविता कुछ अच्छी लगी बोले एक नाम और जोड़ लो अपने साथ उन्होंने ही हमें उपाधि दी डॉक्टर निराला राही वहां अच्छा। से हमारा ही नाम <laughs> <laughs> बहुत बहुत अच्छा चलिए तो दो चार लाइनें जो है अपनी एक बहुत ही अच्छी रचना सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए एक जीवन से जुड़ी ही रचना है जी कि जीवन को अगर हम रेल मान लें तो ये रेल कहाँ जा रही है जीवन रूपी रेल जा रही छुक् छुक छुक् छुक् छुक् छुक् छुक पता नहीं किस स्टेशन पर जीवन गाड़ी जाए रुक जीवन गाड़ी जाए रुक शिव इस रेल का इंजन ये शरीर तो डिब्बे हैं सांसों का दे दे के किराया आत्म रूप में बैठे हैं तेरे सांसों की पूंजी ये पता नहीं कब जाए चुक पता नहीं किस स्टेशन पर जीवन गाड़ी जाए रुक आत्मरूप आत्मरूप आत्म जान कर अपना राजयोग की रेल से चल जीवन यात्रा तभी सफल हो परम धाम में शिव से मिल बिछुड़े हुए बहुत दिन बीते बहुत नहीं दुनिया में रुक जीवन रूपी रेल जा रही छुक छुक् छुक छुक् छुक छुक छुक काम क्रोध मद मदलोभ लुटेरे डटे हुए हैं रास्ते में लूट न ले कहीं ज्ञान की पूंजी मूर्ख बना कर सस्ते में द्वेशदम्ब पाखंड के आगे कहीं न जाना भूल से झुक जीवन रूपी रेल जा रही छुक छुक् छुक छुक् छुक छुक् छुक ब्रह्म कुमारी गाढ़ हैस की ज्ञान की झंडी दिखा रही ब्रह्म कुमारी गाड़ हैस इसकी ज्ञान की झंडी दिखा रही अटकी हुई जीवन गाड़ी को सतमार्ग पर बढ़ा रही बड़ा सुनहरा मौका है ये पहुंच जाओगे मंजिल तक पता नहीं किस स्टेशन पर जीवन गाड़ी जाए रुक। जीवन गाड़ी गाड़ी जाए जाए <laughs> रुक <laughs> बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी आनंद आया होगा और जीवन के जो सही मायने हैं उसके बारे में उस सोचने लगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए और उनसे मेरी मुलाकात भी पहली बार ही हो रही है और ये कृपा है राजेंद्र गोपाल व्यास जी की जो उन्हें जयपुर से यहाँ ले आए हैं तो आप सभी की तरफ से प्रकाश नागौरी जी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी जी पहली बार आपसे मुखावती हुआ हूँ जी, जी जी और इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से श्रोताओं से भी पहली बार मुलाकात होगी जी आ, वैसे दुनिया भर में मैं काफ़ी प्रोग्राम करता रहा हूँ कभी सम्मेलनों के पर इस बार राजन गोपाल व्यास जी की मुझ पर मेहरबानी हुई पिछले दस सालों से कह रहे हैं कि हमको चलना है चलना है चलना है कभी इन्हें समय नहीं था कभी मेरे पास समय नहीं था लेकिन ईश्वर का सहयोग बना कि इस बार मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ आ, मैं वैसे विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी जी साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं था लेकिन जब मैं सिक्स क्लास में था तब पहली बार मेरे जिया जी जो उदयपुर में रहते थे उन्होंने मुझे डिबेट बोलने के लिए प्रेरित किया अच्छा वो मेरे जीवन का पहला इंस्टेंस था जब मैंने बोलना शुरू किया नहीं, नहीं, नहीं। और वहाँ से मैंने फर्स्ट प्राइज जीता और रमेश जी जीवन में लगभग यूँ मान के चलें कि मैंने हजार से ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसमें हमेशा फर्स्ट या सेकेंड ही आया अरे वाह क्या बात बोलने की कला में यहाँ से शुरू हुआ मैं फिर मेरा म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था म्यूज़िक के मेरा अपना एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था मैं माउथ औरगन बजाता था सितार बजाता था हारमोनियम बजाता था और उस जमाने में हाथ में कांच की चार पट्टियाँ लेकर मैंने क्लासिकल म्यूजिक के साथ संगत की हुई है मेरा आकाशवाणी उदयपुर से काफ़ी प्रोग्राम प्रसारित हुए है फिर मैंने नाटक बहुत किए थिएटर आर्टिस्ट रहा मैं इन सब में जब मुझे लगा कि इन सब में एक क्लू बनता है अगर कोई आपके साथ वाला आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पाओगे नहीं दे सही बात तो कविता की तरफ रुझान मेरा था मेरी जीवन की पहली कविता मैंने सेवन्थ क्लास में लिखी थी फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा रुझान इस तरफ हुआ और मैं कविता के क्षेत्र में आया इस समय लगभग मुझे 35 साल हो गए टी में काफ़ी प्रोग्राम आए हैं मेरे और मेरा मेन काम एंकरिंग का है देश के बड़े बड़े राजनेता धर्मगुरु इनके कार्यक्रमों का मैं संचालन करता हूँ और ईश्वर की मेहरबानी है कि मंचों के ऊपर जो फुहड़ता है उससे और बचते हुए <laughs> मैंने हमेशा अपनी मर्यादा का ख्याल रखा और ईश्वर ने मेरा साथ दिया चार पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर शुरू करता हूं हालांकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ लेकिन मूलतः मेरा दिल जो है वो गीत लिखता है क्या तो आज श्रोताओं को पहली बार यहाँ से गीत सुनाने की कोशिश करूंगा कि तारे अमावस में राह दिखाने के लिए आए हैं दुख सुख की चाह सिखाने के लिए आए हैं और बुलबुले सी जिंदगी में किसी का तो भला कर दोस्त वरना सब यहाँ मेहमान हैं जाने के लिए आए हैं क्या बात बहुत अच्छे ये बहुत दौर है जहाँ पे हम किसी को भी ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते रमेश जी सही बात हमारा प्रिय मित्र जो हमेशा हमारे साथ रहता है अगर वो एक कदम आगे बढ़ता है तो हमारे मन में यह रहता है की कैसे इसके कदम खींच लो <laughs> ये नकारात्मकता का दौर है इस दौर में हमारी क्या अभिलाषा है जीवन जी। कि किस सोच के साथ हम जिंदा हैं बस यही कुछ मैंने गीत में लिखने की कोशिश की है जी, जी। और वो पहली बार आप सबके सामने समर्पित करता हूं कि सूरज जब ढलता है अंधियार आर जाता है सूरज जब ढलता है अंधियार आर साछा जाता है पश्चिम के हाथों पूरब बदनाम किया जाता है सूरज जब ढलता है कामयाबी के सफर में आपने जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया वक्त आने पे वो आपके साथ क्या करिश्मा कर सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बस यही मेरा पहला बंद है कि उंगली थाम के हमने जिसको पग पग चलना सिखलाया वक्त बदलते देर लगी ना वो हम पर ही घुर अपनों से अपनों का विश्वास चला जाता है अपनों से अपनों का विश्वास चला जाता है फूलों की साजिश से तब मधुमास चला जाता है हे सूरज जब ढलता है इस दौर में जो जिम्मेदारी आपने किसी व्यक्ति को दी है उसका ध्यान उस जिम्मेदारी को निभाने में नहीं है उसका ध्यान है भाई से उसकी आवक हो सकती है लाभ कैसे हो सकता है बात इस है। बात को प्रतीक के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की जी, अच्छे। कि मीन बहुत गहरे रहना तुम धोखेबाज किनारे है मगर मछ अब बच के रहना घूम रहे मछुआरे हैं साँपों को जब विष का उपहार दिया जाता है सांपों को जब विष का उपहार दिया जाता है साँसों से साँसों का तब व्यापार किया जाता है हे hey, hey, सूरज जब ढलता है और जो मानसिकता लेकर हम जिंदा हैं उस नकारात्मकता के मानसिकता पर एक जानवर इंसान को क्या कहना चाहता है ये मेरा आखिरी बंद है जी। कि हर पंछी के पंख कतरने की कोशिश में जिंदा है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 ताबीज़ दिया जाता है सिद्ध हस्त संतों को ताबीज़ दिया जाता है गूंगे को मुखरित वक्ता को मौन किया जाता है सूरज जब ढलता है अंधार सचा जाता है पश्चिम के हाथों पूरब बदनाम किया जाता है बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई प्रकाश नागौरी जी बहुत ही अच्छा लग रहा था और आपको सुनने के बाद मुझे प्रदीप जी की एक जो गीत है वो याद आ रहा था देख तेरी संसार की क्या हालत हुई भगवान तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइन्टी पॉइंट पर संस्कार के बढ़ते चरण सुनते रहो मुस्कराते रहो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 भक्त रहीम के बंदे रचते आज परे के धंदे कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए इनके भी धंधे इन्हीं की गाली कर तू से हुआ ये मुल्क मसान कितना बदल गया इंसान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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा समा बंध गया है जहां पर राम आश्रा दीक्षित निराला राही ने बहुत ही अच्छी रचना शुरू की और उसके बाद उसी डोर को पकड़े रहे प्रकाश नागौरी जी आइए आगे बढ़ते हैं और इस दौर को मैं ले चलता हूँ सीधे उर्मिला दीक्षित के पास और उनसे सुनते हैं उनके बारे में पहले और फिर उनकी एक रचना सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला दीक्षित जी धन्यवाद हमारा आत्मपरिचय है मैं एक मिश्रा परिवार में जी। जन्म हुआ सात साल की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और हम निहाल में मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया जी वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई इंटर बीटीसी के बाद मेरी सर्विस लग गई और हमारे जीवन में निराला राय जैसे पति का जी जी आगमन हुआ <laughs> जिससे कि मेरी जिंदगी में सुख और शांति मैं पहले कीर्तन लिखते थे अच्छा तो अपने पतिदेव के साथ आने के बाद मैंने कविता शुरू की क्या और इन्होंने मुझे सहारा देकर आगे बढ़ाया जी जी अब मेरी कविता है जी नारी सृष्टि का श्रृंगार क्या बात है स्वागत है नारी सृष्टि का अनुपम रूप संभारे सृष्टि का यही स्वरूप कभी व छाया कभी है धूप कभी वह छाया कभी है धूप श्रेष्ठ नारी से चलती है श्रेष्ठ नारी से चलती है जीवन के खालीपन में वे प्रेम शांत है भरती जीवन के खालीपन में वे प्रेम शांत है भरती अलग अलग रूपों में नारी नर की सेवा करती अलग अलग रूपों में नारी नर की सेवा करती कभी वे ममता का है रूप कभी वे बहना का है रूप कभी वे पत्नी का ले रूप जगत की सेवा करती है सृष्ट नारी से चलती है सृष्ट नारी से चलती है नारी साव नारी गायत्री गीता सावित्री लक्ष्मी बाई नारी ना नारी गायत्री गीता सावित्री लक्ष्मी बाई सीता सतरूपा अनसुईया नारी पन्ना दाई यही है यही है सरस्वती का रूप यही है मां लक्ष्मी का रूप यही ले मां दुर्गा का रूप दमन दोस्तों का करती है जगत की सेवा करती है सृष्ट नारी से चलती है जी चाहे जिस कोण से देखो नारी नर से भारी सजमानों तो सारी सृष्टि नारी पर आवारी जहाँ हो नारी का सम्मान भई घर होता स्वर्ग समान हृदय नारी का धरा समान हृदय नारी का धरा समान प्रेम की गंगा बहती है सृष्टि नारी से चलती है कहीं उर्मिला प्रगति शिखर को अगर चूमना चाहो परम शांति के उपवन में यदि आप घूमना चाहो तो नारी इसका है आधार करेगी सुख सपना साकार है नारी जीवन का श्रृंगार है नारी जीवन का श्रृंगार सफल जीवन यह करती है सृष्ट नारी से चलती है नारी से चलती बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद शुक्रिया उर्मिला दीक्षित जी बहुत ही प्यारी सी कविता नारी शक्ति पर नारी सशक्तिकरण पर आपने सुनाया अच्छा लगा हमें और चलिए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और आप सभी को फिर से मुखातब करते हैं हमारे पुराने और अजीज राजेंद्र गोपाल व्यास कवि हमारे बीच में है और वो हमें एक से बढ़कर एक मिलते रहते हैं और हमें अच्छा एक फील देता है तो आइए आप सभी की तरफ से राजेंद्र गोपाल व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के संस्कार के बढ़ते चरण एपिसोड में प्यारे श्रोताओं को दूर दराज बैठी उन आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जी समय पर जब भी मौका मिलता है मधुन रेडियो से अपनी प्रस्तुति देने का मन भी होता है आज निराला राही जी से हमारा रात को परिचय हुआ जी जी जी और इनकी अर्धांगिनी उर्मिला जी भी लेकिन राही जी से हमारा भी उर्व पहली बार मिला है अच्छा और मज़ा आ गया <laughs> क्या बात है बहुत खूब मैं अपने बारे में विशेष इसलिए नहीं कि इस कार्यक्रम में भाई प्रकाश नागौरी जी को जो मेरे काव्य यात्रा के 25-30 साल पुराने मित्र हैं बड़ा मन था कि भे मधुबन अच्छा लगा मैं सारे कवियों पर मैं किसी मंदिर में जब छोटा था तब जाता था शिव की आराधना भी करता था लेकिन निराकार ईश्वर को मैंने इन साकार कवियों में कैसे देखा है मेरे लिए ये कवि क्या है यहाँ से मैं एक छंद सुनाता हूँ फिर ऐसे छोटे मोटे दो तीन छंद और छोटी सी कविता के दो बंद सुना वातावरण देखिएगा चहु दिश फैली पवन विशैली पग पग पर अवरोध है चहु दिश फैली पवन विशैली पग पग पर अवरोध है सदी बीसवी पार करी पर मानव भी अबोध है ला ला। धरती पे चलना नहीं आता चांद पे प्लॉट ले रहे हैं हम लोग ये जब डायलॉग में बोलता हूं तो एक महत्वपूर्ण वातावरण बनता है चाहू दिश फैली अवन विशैली पग पग पर अवरोध है सदी बीस भी पार करी पर मानव अभी अबोध है फिर भी नहीं निराश ये कविवर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 अवगाहन कर लो अब इनमें यही भावना शेष है मंगलमय मूरत यह चेतन हम करते अभिषेक मैंने किसी शिव की आराधना नहीं की पर कोई निराला जैसा आदमी मिल जाए तो मैं अभिषेक करने को तैयार हूँ क्या बात है क्या बार? ये चलते फिरते तीर्थ है बहुत अच्छा लगा एक छोटा सा बंद में और जो मेरे मन का है जी निवेदन करूँ कव्य यात्रा के साथ संस्कारगत जो एक चेंज मुझ में आया है या कोई अतिशयोक्ति नहीं जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ उसके बाद मेरी जीवन की देशना कैसे बदली पहले मैं बहुत बदला लेता था अच्छा <laughs> क्योंकि अभाव में पला तो मैं अपने आप को कैसे एक्सपोज करूं इसकी चाह हुआ करती थी और बदला लेता था मैं धीरे धीरे जब इस तरह के घर्षण आए और अस्तित्व के ऐसे एग्जाम पास किए तो मेरी सोच क्या बदली है? एक बंद में कह रहा हूँ जी जी मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूँगा क्या बात है अभ्यास ये है पहले कोई मेरे पर छोटा पत्थर फेंकता था तो मैं ईट और भाटा मारता था <laughs> मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूँगा अब के बदले मैं गुलाब रोपूंगा क्या बात है सांसों में पॉजिटिव थिंकिंग मेरे गुलाब है <laughs> पहले मैं अपने बारे में भी गलत सोचता था सामने वालों को भी गलत समझता था जैसे जैसे साधना के फील्ड में मैं आया मैं अभी भी आज दो बार और नाम लूँगा शिव नहीं बोलूँ पर निराला निराला बहुत बार बोलूंगा क्योंकि इस में ऐसा लगा कि हम पांच हजार साल पहले कहीं मिले हैं मिले हैं किसी सदगुरु के साथ सत्संग में मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूंगा अब बुलों के बदले मैं गुलाब रोपूंगा तुम्हारे साथ रहा अब तलक में अनजाना अब क्षमा पे जलूँगा बन के नया परवना ऐसे <laughs> स्थानों पे आने के साथ एक लास्ट और बताता हूँ मेरी हस्ती को मिटा के यहाँ से जाऊँगा क्या बात है? तेरी पहचान से दुनिया नहीं बसाऊंगा मेरे कर्जे सभी उतर के आज धन्य हुए मेरे कर्जे सभी उतर के आज धन्य हुए जो तस्वर में थे बहुत ही अच्छा अच्छी बात आपने बताई और बहुत ही अच्छा बहुत लगा जो चीजें आपको पसंद आई उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में वर्णन किया महिमा किया हमें अच्छा लगता है जब अच्छी चीजों की महिमा करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेशन करना ये अपने आप में एक अलग कला है जो आपके अंदर है थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए और आज के इस संस्कार के बढ़ते चरण में हमने सबसे पहले डॉक्टर राम निराला राही को सुना उसके बाद हमने प्रकाश नागौरी जी को सुना, सुना राजेंद्र गोपाल व्यास जी से कुछ विशेष कविता हमने सुनी तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो